पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र दो दूसरा द्वितीय विषम परिणाम अहंकार अहमभाव से एकत्व बहुत्व व्यष्टि समष्टि आदि सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला महत्त्व का विषम परिणाम अहंकार है अहंकार ही के ग्राह्य और ग्रहण भेद वाले दो प्रकार के विषम परिणाम उत्पन्न होते हैं तीसरा ग्यारह इंद्रियां ग्रहण विषम परिणाम परस्पर भेद वाली पांच पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ शक्तिरूप श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना घृण इसी प्रकार परस्पर भेद वाली पाँच कर्मेंद्रियाँ शक्तिरूप हस्त पाद वाक वायु गुदा उपस्थ मूत्रत्याग की इंद्रिय और ग्यारहवा मन ये विभाजक अहंकार के ग्रहण विषम परिणाम है चौथा ग्राह्य सूक्ष्म विषम परिणाम पंच तन्मात्राएँ परस्पर भेद वाली शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा गंध तन्मात्रा ये भेदभाव उत्पन्न करने वाले विभाजक अहंकार के ग्राह्य विषम परिणाम है पांचवा ग्राह्य स्थूल विषम परिणाम अर्थात पाँच स्थूलभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पांच तन्मात्राओं के ग्राह्य स्थूल विषम परिणाम हैं। इन विषम परिणामों में सत्व में रजस तथा तमस का प्रभाव क्रम से बढ़ता जाता है अर्थात महत्वत्व की अपेक्षा अहंकार में अहंकार की अपेक्षा पंच तन्मात्राओं और ग्यारह इंद्रियों में और पांच तन्मात्राओं की अपेक्षा पांचों स्थूल भूतों में रजस तथा तमस की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है यहां तक कि पांचों स्थूल भूतों में रजस तथा तमस की मात्रा इतनी प्रधान रूप से बढ़ जाती है कि वे उसके कारण स्थूल रूप में हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं प्रकृतिर ततो महान तत्हकार तस्मा गणस्ोडशक तस्मादिषोडात तस्माद पंचभ्य पंचभूता सांख्यकारि सांख्यकारिका प्रकृति से महत्व उससे अहंकार उसके सोलह पांच तन्मात्राएं, ग्यारह इंद्रिय का समूह उस सोलह में जो पांच तन्मात्राएं हैं उनसे पाँच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं मूल प्रकृतिर, विकृतिर, प्रकृतिर्विकृतिर्महदाद्या प्रकृति विकृतिय सप्तःकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष मूल प्रकृति विकृति नहीं है केवल प्रकृति है महत् आदि सात महत्त्व अहंकार पांच तन्मात्राएँ प्रकृति विकृतियां हैं सोलह पांच स्थूलभूत ग्यारह इंद्रियां केवल विकृतियां ही हैं प्रकृतियां नहीं हैं पुरुष न प्रकृति है न विकृति पुरुष उसका प्रयोजन भोग और अपवर्ग गुणों का साम्य परिणाम मूल प्रकृति तथा उनके गुणों के विषम परिणाम सात प्रकृतियाँ विकृतियाँ अर्थात महत्त्व अहंकार एवं पंच तन मात्राएँ अनाधि अर्थात आरंभ रहित है सोलह केवल विकृतियाँ अर्थात ग्यारह इंद्रियाँ और पाँच स्थूलभूत और उनसे रचा हुआ यह सारा विश्व सादी माने गए हैं पर यह भी स्वरूप से ही शादी है क्योंकि सृष्टि के आरंभ में अपने कारण से कार्य रूप में प्रकट होते हैं प्रवाह से तो ये भी अनादि है क्योंकि प्रलय में अपने कार्य स्वरूप को कारण में लीन करके दूसरी सृष्टि में फिर पहले की तरह उत्पन्न होते हैं यह प्रवाह प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में क्रम से होता चला जा रहा है इसलिए यह प्रवाह से अनादि है सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्व कल्पैत ऋग्वेद उस ईश्वर ने उस इस सूर्य और चंद्रमा को पहले कल्पों के अनुसार बनाया अब एक संख्या यह उत्पन्न होती है कि चित्त जड़ है उसमें वस्तु का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है और पुरुष असंग निर्लेप और क्रिया रहित है उसमें जानने की क्रिया किस प्रकार हो सकती है इसका समाधान इस प्रकार है कि चित्त सत्व जड़ होते हुए भी ज्ञान स्वरूप पुरुष से प्रतिबिंबित अर्थात प्रकाशित है इसलिए इसमें चित्त में ज्ञान दिलाने की योग्यता है और पुरुष को चित्त में अपने प्रतिबिंबित अर्थात प्रकाश जैसी चेतना से उसका चित्त का उसके सारे विषयों का स्वतः ज्ञान रहता है इसलिए इस दर्शन में चित्त को दृश्य और पुरुष को दृष्टा कहा गया है ग्राह्य ग्रहण रूप स्थूल भूतों से लेकर महत्त्व पर्यंत गुणों के सारे परिणामों को पुरुष को साक्षात्कार कराने का चित्त ही एक कारण साधन है